ओपदया के रोमांच ब्रेंटन टर्किल सोने से ठीक पहले स्टारबक परिवार ने पिता की बात सुनी पिताजी ने अपने घुटनों पर बाइबल फैलाई और पढ़ना शुरू किया एक दिन भेड़िए और भेड़ के बच्चे एक साथ रहेंगे ओपदा ने कहा आज एक बहुत बड़ा भेड़िया मुझे लगभग खा गया कहां पर रेचल ने अपनी आंखें चोरी करते हुए पूछा वो भेड़िया इसके अस्तबल में था और वो उसके घोड़े को खा गया और फिर वो मेरे पीछे दौड़ा लेकिन मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और मुसे और आशा हंसते हुए लुटपुट हो गए कुछ तो शर्म करो उपदया और अपनी छोटी बहन को मत डराओ माने कहा अरे चल आओ और मेरी गोद में बैठो नॉनकुटेट में कोई भेड़िए नहीं है हमारा उपदा बस उनकी कल्पना कर रहा था पिता ने कहा वो एक झूठ था उपदया अपनी जुबान पर लगाम लगाओ देखो मैं बाइबल पढ़ रहा था स्कूल में चाची एलिजा गार्डनर ने स्लेट उठाई उन्होंने उस पर एल अक्षर लिखा लॉब्सर लाइक हाउस लेडी उन्होंने कहा कौन से अन्य शब्द हैं एल से शुरू होते बच्चों, लिटिल अभी ने कह, ने कहा, लायन शेर थॉमस हुए लेकिन मैंने उसे पूछ से खींचा और उसे समुद्र में धकेल दिया यह सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया उबदया, उबदया ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं है मैं तुम्हारे माँ बाप को एक नोट भेजूंगी फिर वो तुम्हें सिखाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं माँ ने टीचर का नोट पढ़ा और गुस्से में अपना सिर हिलाया तुम्हारी कल्पनाओं के बारे में क्या किया जाए उपदा, उपद्या उन्होंने पूछा अगर मैं तुम्हारे मुँह से एक और झूठ मैंने सुना तो हम सब तुम्हारे बिना ही मेले में जाएंगे तुम्हें सच बोलना सीखना चाहिए अब पिता की मेज पर जाओ और दस बार लिखो भगवान सच बोलने में मेरी मदद शायद उसे तुम्हें सच बोलने में कुछ मदद मिले माँ ने उसे लिखकर दिखाया और उसने वो किया भी लेकिन उसके लिए ऊन का का काटना रिपेका और रेचल ने पिकनिक में तैयारी में माँ की मदद की मोजे आजा और उपदया ने पिता की घोड़ा गाड़ी भरने में और अपने पुराने घोड़े ट्यूरिप को घोड़े से बांधने में मदद की जल्द ही मेले में मिलेंगे लेपी बंकर ने अपनी गाड़ी से पिताजी से कहा। पिता ने अपना हाथ लहरा और हंसे और हम बंकर हमारे पड़ोसी बंकर वहां नहीं होंगे और हम भी वहां नहीं होंगे वो केवल मजाक कर रहे थे उपदय ने सोचा की भगवान को लेवी बंकर की भी सच बोलने में मदद करनी चाहिए भेड़े पूरे साल नान द्वीप पर घूमती थी वसंत खत्म होने के समय उन्हें उन और, और, और, भी भी अच्छा और बड़े सभी वहां जाने के लिए तत्पर रहते थे वहां के पिकनिक में बहुत स्वादिष्ट खाना और तरह तरह की चीजें मिलती थी ओल्ड ट्यूलिप निश्चित रूप से सड़क पर सबसे धीमा घोड़ा था माँ ने तंबू लगाने वाला स्थान चुना ओल्ड ट्यूलिप को बांधने के बाद उन्होंने गाड़ी अनलोड की तंबू लगाया और सबसे पहले आग चलाई पिताजी बच्चों को भीड़ो के बाल कैसे काटते हैं वो दिखाने ले गए वे मेले में नहीं गए लेकिन उपदया ने भीड़ों के झुंड से परे रंग बिरंगे झंडों को पहराते हुए देखा बाल काटने वाले तंबू में लोग चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे घबराई हुई भी भी भीड़े इधर उधर दौड़ रही थी और जल्दी जल्दी अपनी बाड़ों से अंदर बाहर हो रही थी बाल काटने वाले विशेषज्ञ केवल एक मिनट में ही एक मोटी भीड़ के बाल काटकर उसे अजीब दिखने वाली पतली भेड़ बना देते थे उपदया ने सत्रह चटपटे उबले हुए सीप एक चिकन का टुकड़ा और एक स्ट्रॉबेरी का केक खाया जब पिकनिक खत्म हुई तब पिताजी ने सभी बच्चों को कुछ पैसे दिए बच्चे उन पैसों को खर्च कर सकते थे पर केवल फ्रेंड्स के टेंट में जो खाने की चीजें और कुछ अन्य सामान बेच रहे थे उसके बाद माता पिता अपने मित्रों से मिलने चले गए रेबेका ने अपना सारा पैसा एक लाल डिब्बे पर खर्च किया जो चीन से आया था आजा ने एक वेल की हड्डी की बनी सीटी खरीदी जिसमें से अच्छी आवाज निकली मोजेज ने एक असली तेज चाकू खरीदा रिचर्ड ने अपनी चचेरी बहन मारिया से वेस्टइंडीज से आई अदरक की गोलियां खरीदी क्या खरीदना चाहिए उसके गायब था और वो अब घर लौटने का और अब घर लौटने का समय हो गया था लड़कों पिता ने कहा बाल काटने वाले तंबू में वापस जाकर उसे खुजो मैं देखता हूं कि कहीं वो मेले में तो नहीं चला गया है फिर अचानक उपदया दिखाई दिया हे भगवान बच्चे माने का, तुम इतनी देर से कहा थे ओह जरा अपने कपड़े तो देखो और तुम्हारी टोपी कहाँ है ठीक है उसने मैंने और आशा को खो दिया और मैं भेड़ो के बारे में गया, और वहां, मैंने एक भेड़ को थप वहां पर एक आदमी था जो भीड़ो की देखभाल कर रहा था उसने मुझसे पूछा की क्या मैं एक भीड़ की सवारी करूंगा और जब मैंने हा कहा फिर उसने मुझे एक भेड़ की पीठ पर बिठा दिया मैंने भेड़ के सींगों को कसकर पकड़ लिया और फिर भेड़ सीधे बाढ़ के ऊपर से कूद गई फिर वो आदमी चिल्लाया और उसने मुझसे उतर जाने को कहा लेकिन मुझे बहुत डर लगा इस बीच मेरी टोपी गिर गई हर कोई मेरे रास्ते से हट गया और फिर भेड़ उस टेंट की ओर भागी जहां झंडे लहरा रहे थे और फिर भेड़ ने मुझे हवा में उछाल ला और मैं सीधा एक तंबू में जाकर गिरा वहां पर एक शुअर था जिसने एक लाल और सफेद शूट पहन रखा था और वहां एक आदमी था जो भी शुअर की तरह कपड़े पहने हुए था और वो कोई जादू दिखाने की कोशिश कर रहा था शुअर मुझे देखकर डरा और मैं शुअर को देखकर डरा फिर उसने मुझसे बाहर निकलने को कहा और मैंने वही किया मैं बड़े तंबू से भाग गया और वहां पर लोग नाच रहे थे वहां एक सुंदर महिला ने मुझे अपने साथ नृत्य करने को कहा और फिर मैंने कहा मुझे नाचना नहीं आता फिर उसने मुझे नाच कर दिखाया फिर एक नाविक ने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ महिला ने कहा कि मैं एक क्वेकर फिर सबने कहा चलो हम इस क्वेकर बालक को मेला दिखाए और मुझे वे मुझे पंखो वाले इंडियन के पास ले गए वो आग खा रहा था सचमुच की आग खा रहा था पर उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा और फिर वे मुझे एक महिला के पास ले गए जो शॉल पहने हुई थी और उसके बड़े बड़े कान थे और वो कार्ड देखकर और लोगों के हाथ की लकीरें देखकर उनका भविष्य बताती थी महिला ने नाविक से कहा कि उसकी जल्दी शादी होगी और मैं बड़े होकर उसकी तरह एक नाविक बनूंगा फिर मैंने उनसे धन्यवाद कहा और यहाँ वापस आ गया सब लोग बस ओपद्या को घूरते रहे ओपदया ने कहा और इसी तरह मेरी टोपी खुई तुम कितने बड़े भीड़े पर सवारी कर रहे थे उपदया मुश ने पूछा वो एक गुलाबी भेड़ की सवारी कर रहा था आजा ने कहा क्या वो एक मरमेड थी नहीं वो एक भेड़ थी उपदया ने कहा उपदया पिताजी ने पिताजी तेज आवाज में माँ ने नीचे उपदया की जैकेट से गंदगी साफ की यह सच है मां यह वास्तव में हुआ यह सच में हुआ किसी ने उस पर यकीन नहीं किया गिमत है उपदया को कोई चोट नहीं लगी लेवी बंकर न, अपनी गाड़ी में से चिल्लाए आज उसने गजब की सवारी की क्या पिताजी ने पूछा उपदया की भेड़ पर सवारी क्या उसने आपको नहीं बताया वो भेड़ पर तब तक चिपका रहा जब तक भेड़ ने उसे सुअर के तंबू में नहीं फेंका मैं उसके पीछे पीछे भागा लेकिन वो गायब हो गया फिर मैंने उसे आग खाने वाले तंबू में देखा लेकिन वो मुझे वहां भी नहीं मिला मुझे पता था कि वो नाच वाले तंबू में नहीं होगा यह रही तुम्हारी टोपी उपद्या मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने मेले में मेले का खूब मजा लिया अच्छा अलविदा माँ ने उपद्या को उठाया और उसे छुपा वो सच कह रहा था माँ ने कहा मेरे बच्चे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी धीरे धीरे पुराना ट्यूलिप क्लिप क्रॉप करते हुए घर की ओर चला सभी ने कहा कि वो अब तक का सबसे अच्छा बाल काटने वाला शो था हर किसी के पास कुछ कुछ दिखाने को या कुछ अद्भुत बताने को था उपदय ने कुछ भी सामान नहीं खरीदा लेकिन उसने ही एक असली साहसिक कार्य किया था रिचल ने उससे अपनी कैंडी का आखिरी टुकड़ा दिया अपनी कहानी फिर से बताओ उसने भीख मांगते हुए